खन बड़ा अचंभा है सारा उपमन झंकार उठा छा सरस्ता कमलों में भमरो का दल गुंजार उठा इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता है भ्राता धुंद कामदेव दुनिया पर आता है भ्राता क्यों प्रकृत सुंदरी ने मन में भर दे इतनी चंचलता है संयमी सांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है उस मन के आज दशा यह क्यों होता आज मुझे अचंबा है जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं जो नैन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं लक्ष्मण से कह रहे थे तब जब मन की बात तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षा रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए जावन कर, हुए जावन मुख एक गए मानो त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने अथवा सीताही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने सुंदर निरख बे काम अवलोक अवस्था भी अपनी लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दिन रख ताभी अपनी लक्ष्मण कदाचित तो है यही दे दे स्वयंबर का यही सियायी का नाम मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महा महोत्सव है।, है चमत्कार जो विभिद यहा वह सब सकाशी वैभव है तो दया अंग भड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका बिदना ही ज्ञाता है लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुर पूजा को मन की उलझन में इधर थे जब के उधर उठे राम की ओर सूरज कुल का सूरज निहार दिग दोनों सूरज मुखी हुए जा सीताजी के कमल नयन रवि राम निरक्कर सुखी हुए शोभा तो सुन्दरता देख देख मिथलेश नंदनी थकित हुई रचना विधना के मिली नहीं इसलिए जान की चकित हुई मुखमंडल का आलोक देख सद्री राजकुमारी के सम्मुख प्रकाश के झपक गए अखिया श्री जनक दुलारी की बावली ने कहा है, है यह क्या ढंग बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरम्भ हुआ मंगलाचार ही में सजनी इतभात पाठ आरंभ हुआ हिलना चलना हंसना छोड़ा तुमसे भी नहीं बोलती हो या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मंगट टोलती हो अथवा चित्त चंचल चल गया इस समय उसी की चिंता है या पुरुष रूप लोकन में आँखों को आती लज्जा है द्वार जाऊं खोलो नयना दतनारों को कजरारों को फिर कर लेना गिरजा अब देखो राजकुमारों को श्री जी ने संकोच खोले अपने नयन लता ओट से राम थे हृदय हुआ बेचैन लता ऊट से उस समय प्रगटे राजकुमार उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार अब लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे लज्जा लगावला वन लाभ लालित्य लाग भरे सुध नहीं देह की तनक रही खोए उस उसकोन में दोनों कर चुके आज सोगंध तपत मानो मन ही मन में दोनों सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया रघुनंदन ने सीता जी को निजोर अंतर में छुपा लिया कहा बावली सखी नहीं उस समय सालाद पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद अच्छे आए दशरथ नंदन वेही को भरमाया है मिथिला के भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है चलिए छोड़िए जाने की अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय के आने की चलिए मैथली व्यंग सुन श्री आनंद विभोर पाव महल की ओर थे नैन राम की ओर तकिया कुछ आगे बढ़े जरा सी बार थीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार हे सखी खड़ी तो रहो जरा मेरा तो जी घबराता है तुम चलते हो जिस तरह चाल मुझसे तो चला न जाता है जिस और निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है तुम सभी भागी जाती हो क्या मुझे बावली समझी है दौड़ पड़ा इस तेर पर सखियों का समुदाय बोली सहज बावली यह द्वितीय अध्याय दर्शन की भूल भूलिए से बचना है तो सीधी आओ माधवी लता कहती है बलिहारी और ठहर जाओ तकियों के चाल चलाती हो मैं कहो चाल जो मन में है प्यारी साड़ी का नामन लो जिस समय तुम्हारी उलझन भी है गिरजा पूजन के साथ साथ जब प्रेम देव का पूजन है माधवी लता में साड़ी है आनंद लता में जीवन है गिरिजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान पुष्प माल ही हाथ में होठों पर था जय जगदम्बा जग, जग जननी गजवदंतानन की माता जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्वमंगला वरदाता तुम शिवमुख चंद चकोरी हो अर्धांगनि हो विश्वेश्वर की अंतर्याम्य से प्रकट कहूँ किस बात बात बुर अंतर की जय गौरी माता जय गौरी माता जय गौरी माता जय जय गौरी माता जननी विश्वमोहिनी जननी विश्वमोनी जय गौरी माता त्रिभुवन विख्याता की जय जय पार्वती कायनी ईश्वरी धात्री दुर्गा रुद्रि इम गिरी सुता अर्पणा इम गिरी सुता अर्पणा गिरजा शरवाणी श्री जय जय पार्वती दे गौरी माथा दे गौरी माता, माता। ज्योति अखंड झलाझल जल झलने सत्र से शराजे सुत गज वदन शरानन सुत गज वदन अनुपम छ विछाए श्री जय जय पार्वती पतिव्रता सौभाग्यनायने से धाली पालन नाशन, उत्पत्ति पालन आसन उत्पत्ति पालन आसन त्रिगुण शक्तिशाली श्री जय जय पार्वती सिंहवाहिने भवा भवानी दामन दुति गाता दरदो मन भाता श्री जय जय पार्वती जय गौरी माता जय गौरी माता जननी विस्वमोहिनी जननी विस्मोहिनी त्रिभुवन विख्याता की जय जय पार्वती जग जननी स्वीकारिये यह करमाला आज रखियो माता समय पर वरमाला की लाज मन रघुनंदन की तरफ तन के नहीं संभाल जो त्यो जभी खिसक गई वह माल इस समय मानो हुआ को ऐसा भान देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान